के राधा पदांग कविलस मधुर स्थली के राधा niya e, yes. छटाभ निधि पूरेम कसचिदे दैत रहावन मुज्जवलोज्वलमनालश्तन्म नंगोहरंगम ंगम भजे श्री श्यामाश्याम के श्रीअंगों की कांति अथाह समुद्र है ऐसे अथाह समुद्र सौंदर्य वाले श्री प्रिया श्री वृंदावन धाम में नित्य लीला रस की वर्षा कर रहे हैं उस लीला रस से महाप्रेम रस का प्रवाह वृंदावन में बहता रहता है जो समस्त द्वैत प्रपंच का बात कर देता है एक होती है ज्ञान से अद्वैत निष्ठा और एक होती है प्रेम से अद्वैत निष्ठा ज्ञान से अद्वैत निष्ठा होती है अहम ब्रह्माश्रु मैं ब्रह्म हूं और प्रेम में निष्ठा होती है केवल आप ही आप होते हैं बस मैं खो जाता है इसमें भी अद्वैत ही होता है इसमें भी द्वैत का लय हो जाता है शरणागत खो जाता है केवल शरण रह जाता है जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं न प्रेम गलींरी तामे दो न समान है केवल शरण्य केवल शरण, केवल शरण रह जाता है न कुछ जड़ न कोई चैतन्य कोई भी जड़ चैतन्य का भेद उसके चित्त में नहीं रह जाता केवल जिधर दृष्टि जाती है एक चिदानंद स्वरूप अपना प्रीतम नजर आता है दूसरा कोई आता ही नहीं नजर अच्छा दूसरा हो तब तो नजर आवे ना एक ही परम तत्व तो है रसोया परमानंद एक दिघा सदा वो एक परमानंद में रस दो रूपों में लीलाकर पारायण है श्री श्यामा और श्याम के रूप धाम में इन युगल स्वरूप के श्री की कांति का जो समुद्र है वो प्रवाहित हो रहा है अद्भुत आश्चर्य में बात समुद्र प्रवाहित हो रहा है जो प्रवाह है वो प्रेम रस का है जिसके हृदय में ये प्रवाह संचरित हो जाता है वो द्वैत प्रपंत से ऊपर उठ जाता है भेद प्रपंत से ऊपर उठ जाता है ऐसे रस प्रवाह का मूल स्रोत मूल स्वरूप सीधाम वृंदावन है जो सीधाम वृंदावन में वास करते हैं उनके हृदय में श्री वृंदावन धाम उज्ज्वल प्रीति प्रकट कर देता है तो क्या मलिन प्रीति भी होती है हाँ जहां सुसुख वांसा होता है सुसुख वांसा से पीड़ित होकर के जो संबंध होता है उसे मलिन प्रीति कहते हैं और जो तत्सुख वांसा से युक्त तो संबंध होता है उसे उज्ज्वल प्रीति कहते हैं श्री वृंदावन धाम की उज्ज्वल प्रीति है जहां तनिक भी प्रभु से कुछ पाने की आकांक्षा होती है वो प्रीति मलिन हो जाती है और जहां प्रभु को सुख देने की लालसा होती है वहां उज्जवल प्रीति प्रकट होती है मल से प्रीति ढक जाती है तो एक भी मल हो तो दर्पण में ढक जाता फिर अपना रूप नहीं दिखाई देता ऐसे ही जहाँ कामना का मल जमा है वहां प्रभु का उज्जवल प्रेम में स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाता कामना की पूर्ति होते ही वो जो प्रीति है वो ढक जाती है इसलिए श्री मलिन प्रीति कहा गया है इसलिए भगवत ऋषि जी ने कहा है कि परमार्थ व्यवहार बनो कि न बनो परमार्थ बने कि न बने व्यवहार बने कि न बने पूरे स्वर्ग नर्क अपवर्ग आस नहीं त्रास है न स्वर्ग अपवर्ग की आस है नर्क का त्रास है चिन मात्र कामना का ले मात्र कामना का हृदय में प्रभाव रहे पूर्ण निष्काम चित्त पूर्ण तत्सुख भावना जहां राखो तहां रहो मान सुख राश है देखो इस वृंदावन के प्रेम रस प्राप्ति के लिए समर्पण की तैयारी रखी है पूर्ण समर्पण हमें ना धर्म से संबंध है ना अधर्म से हमें सिर्फ क्रिया से संबंध है वो जैसा चाहे इस हृदय रूपी निकुंज में जो खेल चाहे वो करवा लें जैसे चाहे करवा लें जोई जोई प्यारों करे सोई वोई भावे ये कहने की बात नहीं पूर्णतया जब तक स्कोट की शरणागति की तैयारी नहीं की जाएगी तब तक प्रेम का स्वप्न में भी स्पुरण नहीं होगा तो बात जैसे जब तक हमारे हृदय में तनिक भी शरीर के प्रति अहिंसा है शरीर के संबंधों के प्रति ममता है जब तक शरीर का सम्मान थोड़ा सा भी अच्छा लगता है अपमान थोड़ा सा भी बुरा लगता है तब तक ये मानना कि हमारा शरीर से संबंध दृढ़ है और जब तक शरीर से संबंध दृढ़ है तो क्रिया प्रतम की शरणागति नहीं बिल्कुल है जब कोई निंदा करने लगे और निंदनी कोई क्रिया बने तो अंदर से आनंद आ जाती है कि प्यारे आप इस निंदनी क्रिया को करवा करके और इस निंदा सुनवा करके आप सुख का अनुभव करते हो तो मैं जन्म भरी निंदनी कार्य करता रहूंगा और आप हमारी निंदा करवाकर सुख का अनुभव करिए जब कहीं प्रशंसनीय कार्य होता है और सम्मान होता है तो लज्जा से ही खुल जाता है कि अच्छा आप प्रशंसनीय कार्य करवा के प्रशंसा करवा करके आपको तो सुख होता है तो है तो आपका ही सदपुर जैसे आपको सुख पहुँचे ना निंदा में उसे दुख होता है ना प्रशंसा में उसे सुख होता है दोनों में अपने इष्ट की लीला का अनुभव करता रहता है न उसे धर्म से तात्पर्य रह गया है ना अधर्म से तात्पर्य रह गया अब ये उसका शरीर उसका सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों उसकी लीला का यंत्र बन गए हैं जैसा चाहो जैसा चाहो पूर्ण रूप से आपका है जैसे चाहो जैसे प्रयोग चाहो वैसा करो आज के बाद कोई प्रश्न नहीं होगा आपसे कि हे प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया या हमसे ऐसा क्यों करवाया बिल्कुल नहीं कोई प्रश्न नहीं शांतपूर्ण तो रूप से पूर्ण समर्पण अब क्या प्रश्न रह गया अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई ही उसकी राजी में अपने मन को मिला देना है उसकी इच्छा में अपने मन को मिला देना है देखो भजन करके फिर प्रभु की प्राप्ति करना बड़ा दुर्लभ है बड़ा दुर्लभ क्योंकि करके अर्थात करने में जो राग भाव है वो अहम को पुष्ट करता है अहम को पुष्ट करता है और जो कृपा से होता है उसमें पूर्ण तन्वयता होती है केवल प्रभु पर दृष्टि रहती है करने में जो राग होता है तो अहम पर दृष्टि रहती है और जब कृपा पे भाव रहता है कृपा पे दृष्टि रहती है कृपा से हो रहा है तो साक्षात्म तो का होता है उस समय साक्षात अनुभव होता है कि अनुभव की बात कह रहा हूं कि मतलब अहमकार्य तो अनुभव की बात जब करने में थे तो अहम पे दृष्टि थी और जब करने लायक ही नहीं रह गए तो केवल कृपा पे दृष्टि रहेगी केवल कृपा पे और कृपा से जो होता है वो करने में कई जन्म लगते तो भी ना हो पाता कृपा से सहज स्फुरन होता सहज स्फुरन होता है तो क्या करें करना बंद कर दे ये भी तो करना ही है बंद कर देना और शुरू करना दोनों तो करना ही है तो क्या करें बस वही दृष्टि रखो जहां से हो रहा है जहां से हो रहा है वही अपनी पूर्ण दृष्टि रखो कि मेरे युगल सरकार की करुणा कृपा से हो रहा है जितने भी कर्म शरीर से होंगे उनके चरणों में समर्पित है शरीर तो सारे कर्म उनको समर्पित है इन कर्मों का फल उनको समर्पित है ना हमें कर्म करने से कोई संबंध है और ना कर्म ना करने से कोई संबंध है न हमें धर्म से संबंध है ना हमें अधर्म से हमें क्रिया प्रियाक से संबंध है हमारा चित्त हमारा मन हमारे प्राण सर्वस्व अब जो चाहे जैसे कराए हाँ इस शरणागति की जब धारा पर आप आओगे तो आपकी परीक्षा होगी आप ऐसे कर्म करवा दिए जाएंगे कि आपका अपमान होगा आपकी निंदा होगी उस समय आप क्या विचार करते हैं आप स्वयं उसके दोषी अपने को मान रहे हैं कि आप देख रहे हैं निष्ठा मात्र होकर के शरण की लीला देख रहे हैं आपका खूब सम्मान होगा खूब यश होगा खूब संपत्ति आएगी उस समय आप अपने गुण देख रहे हैं या आप शरण की करुणा देख रहे हैं ये थोड़ा सा टेढ़ी कीरे समझना ऐसा लगेगा पहली शरणागति की भूमिका होती है गुण तुम्हार समझे निज दोषा जब पूर्ण शरणागत हो जाता तो क्या तुम्हारा क्या मेरा ना पूर्ण है ये तो शर्वाणी शर्माणी भाई मत भरा कोई अपने चित्त को इस धरा पर ला के देखो अपने चित्त को इस धरा पर ला के देखो प्रति क्षण आनंद की उमंग होती आनंद की उबार निकलती है हृदय से केवल शरणागति मात्र से जब हम श्री ऐसे श्री धाम वृंदावन में जहाँ प्रेम रस का समुद्र प्रवाहित हो रहा है हमें जब वास मिला तो वृंदावन धाम की कृपा से समस्त दोषों का नाश हो जाता है इस श्लोक में वर्णन है कह रहे हैं कि अखिल वस्तुओं की विशेष आसक्ति के नाशक श्री वृंदावन धाम जो वृंदावन धाम है ये अखिल जितना भगवान की रचना है कहीं कि कोई भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता कि वृंदावनवासी के चित्त को चुरा सके वृंदावनवासी के चित्त में अपना प्रभाव डाल सके ऐसे किसी भी लोक की संपत्ति में सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वृंदावन धाम की जो सम्पत्ति है कैसे बोले जिनके श्री की कांति से अथाह समुद्र कांति शोभा लावण्य प्रेमरस का अथाह समुद्र प्रवाहित होता रहता है ऐसी वृंदावन धाम की संपत्ति है वृंदावन धाम अपने प्रभाव से अपने में वास करने वालों की समस्त आसक्तियों का नाश कर देता है अद्भुत चमत्कार वृंदावन का समस्त आसक्तियों का नाश वृंदावन धाम अपने आप कर देता है खुद अनुभव कीजिए जिनको भी कुछ समय वृंदावन वास करते हुआ है उनसे हम वार्ता करके देखते हैं बोले अब मैं वृंदावन के बाहर जाना बंद कर दू अब मैं अमुख से मिलना बंद कर दू ये स्पुरन कौन करवा रहा है वृंदावन धाम करवा रहा है अखिल विश्व की आसक्ति का नाश करवा देता है वृंदावन धाम ऐसे हम वृंदावन का भजन करते हैं ऐसे हम वृंदावन का आश्रय लेते है स्वामी <laughs> सणमी मना मोहना सम्यक पूर्वे विदत सुरता दृ गंगाबरा प्राप्त प्राय इ ललिताद्यालयों वेष्य महा हाशम हाशम शपदी ललित लज्जय हे स्वामी त्याज इस जो भी शरणागति की बात बातें इसमें कोई संशय तो नहीं है क्योंकि कुछ पढ़ी शरणागति की बात तो कुछ भूई शरणागति की बात मिल के बात हो रही है किसी को संशय तो इस बात में नहीं जो शरणागति का भी हमारे हृदय में भाव निकला ये सर्व तो भावन पूर्ण समर्पण किंचिन मात्र कहीं अहम की सत्ता न रह जाए न हमें अधर्म से संबंध है न धर्म से संबंध है न शुभ कर्म की प्रशंसा है ना शुभ कर्म की निंदा है क्योंकि अब मैं नहीं रहा पूर्ण रूप से मैं का समर्पण अब आप देखिए आपसे होता क्या है और वो राजी है इसमें बस यही शरणागर स्वर्ग नर्क अपवर्ग आश्रय त्रास है न स्वर्ग की न, न मोक्ष की चाह है नर्क से भय है यदि आप मुझे नर्क में रखकर सुखी करना चाहते हैं तो नरकी कर्म करवाएंगे ही क्योंकि आप क्योंकि आपको सुख होगा मुझे नर्क में वास करने से यदि मुझे नर्क में वास करने से आपको सुख होगा तो मुझे परम सुख होगा जा रखो ता रहो मान सुख रास है पूर्ण शबक पर देखो पहली बात तो सुधार लो आप ने हम कई बार चर्चा कर चुके हैं जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण है कदापाधर्थ को नहीं करने चाहिए पूर्ण सामर्थ्य लगा करके आप ठीक कर लो और जब न ठीक हो तो इस सिद्धांत पे आ जाना अपने आप ठीक कब हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा इस सिद्धांत पे आ जाना पूर्ण समर्पण हे गोविंद हे करूणा निधान मेरे में किंचिन मात्र सामर्थ्य नहीं मेरा स्थूल शरीर मेरा सूक्ष्म शरीर मेरा कारण शरीर आपको समर्पित है हे करुणा निधान आप वो पहले भी बागलोज संभाले हुए थे पर मुझे भाग नहीं था अब मैं हार चुका हूं अब आप हमारी बागलोज पुनः संभाल करके मुझे अनुभव कराइए कि मैं संभालू कि आप देखिए कैसे संभालते हैं शायद ये बात समझ में कम क्योंकि जगह जगह कहा गया है कि समझे गुण तुम्हार समझे निज दोषा पर ज्यो राखत हो त्यो त्यो रहीयत हो तो श्री स्वामी हरिदास जी का ज्यो ज्यो राखत हो त्यो क्यों रहीयत हो तो हरीश पूर्ण पर अपने में किंचन मात्र कुछ करने का बल न रह जाए जब तभी शरणागति होती है अपने में किंचन मात्र कुछ कहते बार बार शरणागति की बात इसीलिए कहते हैं कि यदि शरणागति परिपक्व तो प्रेम अपने आप आ जाएगा शरणागति हमें पुष्ट करनी है प्रेम के लिए उपाय नहीं कोई होता प्रेम के लिए कोई उपाय नहीं होता प्रेम निरुपाय है प्रेम साधन से नहीं प्राप्त होता प्रेम तो पूर्ण समर्पण से प्राप्त होता है पूर्ण होने से प्राप्त होता है आप उनके पूर्ण हो जाए कैसे पूर्ण होंगे पहले वचन से शुरू कीजिए वचन से फिर क्रिया में उतरेंगे, और क्रिया से कारण में पहुंच जाएंगे। जो क्रिया है वही कारण में पहुंचा देंगे आप अभी गंदी क्रियाएं करने लगो तो आपका स्वभाव गंदा हो जाएगा ये स्वभाव ही कारण सही है आप गंदी वार्ता बोलो आप गंदे लोगों का संग करो अगर प्रकट में स्थूल शरीर गंदे लोगों के संग में रहे गंदी क्रियाएं करने लगे तो सूक्ष्म शरीर में गंदे स्वप्न आने लगेगे फिर कारण स्वभाव भी गंदा हो जाएगा आप शरीर से भागवती क्रियाएं करते रहे तो देखिए स्वप्न में भी भागवती चरित्र आने लगते कभी तो संतों के समाज में बैठे कभी तो प्रभु की कोई लीला का स्फूरण स्वप्न में देख रहे फिर कारण अर्थात स्वभाव भी बदल जाता है स्वभाव भी भागवती हो जाता है साधना प्रारंभ ही कर्ता भाव से होती है और कामना से होती है लेकिन इसकी पूर्णता होती है कर्ता भाव रहित होकर के समस्त कामनाओं से रहित होकर के जो इस अंताकरण की स्थिति होती है वही पूर्ण समर्पण माना जाता है अहंकार निगम आत्मा कर्ता हमें चीवन लेते हैं हमें तो अब चाहे हमारी बुद्धि खराब हो गई ऐसा हो सकता है ऐसा भी हो गया हो कि दवाइयों का प्रभाव रहा सकता पहला मतलब दवाइयाँ खाते हैं तो बुद्धि पर अब हमें ऐसा अनुभव हो होता है कि कुछ नहीं करने के सामर्थ्य कुछ नहीं सब बिल्कुल कुछ सामर्थ्य नहीं बिल्कुल जैसे करवा रहे बिल्कुल वैसा हो रही स्पष्ट दिखाई दे रहा ना मेरा संकल्प कार्य करता है ना मेरी कोई शक्ति कार्य कर रही ना मेरे में कोई पावर है तब दिखाई दे रहा है स्पष्ट दिखाई दे रहा कि केवल उन्हीं से हो रहा तो कैसे हमारा चित्त तो स्वीकार करे कि मेरे से हो रहा केवल उन्हीं से हो रहा केवल उन्हीं से ये तो केवल यंत्र मात्र है अगर इस सिद्धांत को न समझो तो इस सिद्धांत को समझ लो हुमा दार जोशी तीनाई सवय राम गोसाई इस सिद्धांत को समझ लो यंत्रारूढ़ान मम माया इस सिद्धांत को समझ लो या भक्ति सिद्धांत को समझ लो आत्मसमर्पण या विवश होकर इस सिद्धांत को समझ लो यंत्रारूढ़ाण मम माया दोनों भाव में तुम कर्ता नहीं हो ज्ञानी इस सिद्धांत को देखता है यंत्रारूढ़ाण मम माया वो इस सिद्धांत को देखता है कि त्रिगुण जो है वो गुण गुणों में ही वर्तन गुणानुण वर्तनते मनुष्य पार्था हा हाँ जो गुणों के गुणों के भाव को देख रहा हो मार्ग में जाता है और यहाँ गुण भी प्रभु है निर्गुण भी प्रभु जो कुछ है सब प्रभु केवल प्रभु निश्चित समझो हाथ उठा के कहते इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि आप एक अंगुली ऐसे भी कर सके अगर ऐसे हो रही है तो ज्ञानी मानता है गुणों से हो रही है भक्त मानता है प्रभु से हो रही है बिल्कुल समझ आप बस इसको जो भी उतार लेंगे सिर्फ तो ही आप देखेंगे आपका हृदय निरंतर आनंदित रहेगा निरंतर किंचन मात्र कभी शोक और हर्ष के अंतर में नहीं होगा वो निरंतर प्रसन्न रहेगा ब्रह्मभूता आत्मा, न सोचती न कांक्षति जब कोई सोच ही नहीं रहेगी कोई कांक्षा ही नहीं रहेगी आकांक्षा ही नहीं रहेगी समर्पण होते ही प्रभु अपने आप स्मृत हो जाते हैं हृदय में निश्चित समझो केवल शरणागति जब तक शरणागति अर्जुन के हृदय में नहीं उत्तरी तब तक गीता गायक प्रभु मौन रहे और उनकी सारी बातें सुनते रहे और जो भी अर्जुन को अनुभव ये अनुभव भी वही करा रहे हैं ये ये मोह भी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है और मोह का नाश भी उनकी इच्छा से हो रहा है देख लीजिए सीधे बीच में ले जाके खड़े करते हैं और कहते हैं देख अर्जुन ये जो कह रहे हैं देख अर्जुन ये यही मोह करा रहे है और जब तो पूरी गीता को उपदेश करते हैं तो पूछते हैं आप कैसे बोले नष्टो मोहा अगर सही माने में पकड़ो तो मोह भीली कराया हुआ और वो मोह नास कराते इसलिए पूर्ण समर्पण हो जाओ जे ही पूर्ण समर्पण हुए कब पूर्ण समर्पण होता है अर्जुन का हृदय संशय से भर गया करूं क्या करूं बिल्कुल बलहीनता आ गई है कार्पण्य दोषो बृहत स्वभाव प्रच्छा धर्म समूढ़ चेता जब तक कहीं किंचन मात्र बल होता है तब तक शरणागति नहीं होती तब तक राटे राट प्रवचन होते तुम कैसा प्रवचन कर करता भगवान के साथ ऐसा होगा फिर पुलिस भी दूषित हो जाएंगे फिर पिंड लुप्त हो जाएंगे फिर भगवान चुप हो गए जब शरणागति प्रारंभ हुई तो हंस करके हो। फिर उपदेश प्रारंभ हो गया शरणागति ही ज्ञान वैराग्य और प्रेम का प्रादुर्भाव करने को हमारी जैसी जैसी शरणागति उतरती वैसे वैसे आनंद का अनुभव होता है देखिए वो किसी काम के नहीं हो कोई सामर्थ्य नहीं तो शरण हो जाओ सामर्थ खुशहाली की शरण होता शरण होने में क्या जाता है कोई वेद नहीं पढ़ना होता शरणागति के लिए बस हारना होता है कैसे हारोगे वो हरवा देगा अपने आप हरवा दो। उनके तुम शरणागति को भाव करो झूठे से ही करो वो स्वीकार कर ले बहुत कृपाण निश्चित ये जो लोग नहीं जानते वही दूसरों पर दोष करने के लिए अंगलियाँ उठाते हैं या गुण पर दृष्टि डालते है अरे सारा जगत दिवस है सारा जगत दिवस है नर मरकटी सरई न जाव राम खगेश वेद जस गावत प्रभु आज्ञा जिनका जस आई सोते भात रहे सुखलाई प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गायी चाहे जिस सिद्धांत में देख लो या कोई करता नहीं केवल अहंकार व ऐसा स्वीकार कर रहा है और बस जो ही अहंकार खत्म हुआ फिर भी निषेध का कोई चक्कर नहीं रह जाता ना कोई शुभकर्म उसको फल दे सकता है और ना कोई अशुभ कर्म फल दे सकता है केवल कर्तृत्वागमान के कारण ही उसे भोक्तत्व बन स्वभाव आना आता है वो भोक्ता तभी बनता है जब कर्ताभिमान होता है महापुरुष पूरी सृष्टि का विनाश कर दे तो किंच मात्र में उनको अपराध मिल जो अहिंकार रहित महापुरुष है उनके द्वारा पूरी सृष्टि का विनाश हो जाए या पूरी सृष्टि का पालन हो जाए तो ना पालन से कोई पुण्य होता है ना विनाश से कोई उनको पाप होता है क्योंकि कर्तृत्व तो अनुमान से रहित है साधना कर्तृत्व तो अनुमान से रहित होने के लिए की जा रही चाहे वो ज्ञान मार्ग की हो चाहे वो भक्ति मार्ग की हो और भक्ति मार्ग में की जा रही हो रही अनुभव करके देख अपने चित्त में तो ऐसा मतलब पता नहीं क्या होगा ऐसा लगता है कि कोई सामर्थ है ही नहीं जो बुलवा रहे हैं सो बोल रहे जो पवा रहे हैं सो पा रहे जो दिखा रहे हैं सो देख रहे जो कवा रहे जो नचवा रहे जैसे नचा वैसे नाच रहे वो ऐसे सब भी नाच रहे अगर तुम भक्ति से, से, से मानो तो माया से नाच रहे हो जनता रूहान ममा आया अगर भक्ति से मानो तो की कृपा से नाच रहे आप देख लो कर्तत्वाभिमान तो होके देखो कितना आनंद है कितना आनंद है सारी अदालत खत्म हो जाएगी जे जे। जो जन्म जन्मान करो कि हमारी पोथी पत्रा जमा ये पाप इसने किए धर्म किए कर्म देवी शरणागत जीव होता है आहा कटे कर्म बंधन संसारी समस्त संसार के बंधन जो से युक्त करने वाले कर्म है सन्मुख हो जीव मे जम ही और जन्म कोट अनंत जन्मों के जो संचित कर्म जमा है वो सब नष्ट हो जाते शरणागत होते हैं क्यों क्योंकि -क्यों उसी को भोक्ता में भोगने को मिलेंगे जो कर्तत्वाभिमान से जो तो अनंत जन्मों के गोदाम के गोदाम लगे हैं कर्मों के वो उसी को भोगने को मिलते हैं जो कर्तवाभिमान से युक्त है और जो की शरण में हो गया तो सबसे पहला कार्य होता है उसका वो रजिस्टर सब जला दिए जाते हैं अनंत जन्मों की जो कार तो वो सब जलाते अनंत जिससे प्रारब्ध बन के आया है ना अनंत जन्मों के संचित कर्म तत्काल नष्ट कर दिए कटे कर्म बंधन संसारी सुख सागर पूरी तथ्य विधि निषेध श्रृंखला छुरावे निज आलय वन अपने सीधा वृंदावन में वास दे देते हैं और आलय बन बसत संग पारस के आयस खनक समान भयम मांगो मन मन अपनी कर पूरन काम सदा दो अब जो ही कहा करे हम सोई आयस लिए चले निज दासी मंत्र वचन त्रिशुद्ध सकल मध्य हरिवंशासी अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई आगे देखो प्रेम प्राप्त करना है तो इसी सूत्र पे आना पड़ेगा और यही सूत्र है अब कर लो जब तक आपको करना है जब तक कर्ता भाव में रहोगे तब तक, तक दूसरों के गुण दोषों का चिंतन होता ही रहेगा क्योंकि अपने में गुण दोषों का चिंतन करने की जो सामर्थ्य है वो है इसीलिए दूसरे में भी तो वो आएगी और हम देख ही रहे हैं अंदर से कि कोई सामर्थ्य नहीं वो दिखा रहे इसलिए देख रहे नहीं देखने के लिए सामर्थ्य वो दिखा रहे इसलिए देख रहे थे बिल्कुल सुनने कोई सामर्थ्य कोई सामर्थ्य नहीं महापुरुषों ने देखा है हों हार्यो करी जतन विविध विविध अतिशय प्रबल अजय पर यह स्थिति के आए बिना प्रेम का फिर वो बात नहीं होती प्रेम अगर कोई कहता है कि प्रेम प्रेम स्वप्न में भी प्रेम नहीं आ सकता जब तक जाग्रत स्वप्न सुसोपति ये तीनों अवस्थाएं समर्पित नहीं हो जाती हैं जब तक स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर समर्पित नहीं हो जाते तब तक प्रेम का स्थुर हो ही नहीं सकता जागृत में निरंतर भगवताकार वृत्ति तो भी भी स्वप्न भी भगवताकार और सुशुप्त भी भगवताकार बोले जागृत स्वप्न सुशुप्ति इस पूरत्व में राधापदावृत छा ये कर्ता भाव से नहीं हो रहा इस पुरत्व में राधापदाप ये स्वयं स्मृत हो रहा है कैसे बोले शरणागति देना है शरणागति कहा से प्रारंभ होती सुने प्रपन्न जे भय अभद्र शर्व के दे तिन्हें मिले प्रसन्न हुए न जाति भेद मानिए सुहाग लाभ पाई हो प्रशंस कंठिलाई हो सिराय देख के अभेद बुद्धि आनी कृपाल हुए सुभा की है धर्म पुष्ट राखी है श्रीद्यानंद नाम को अलब्ध लाभ जानिए कुल श्रवण सुजस सुनी आय भोगी सुने प्रपन्न जे भय प्रपन्नता शरणागति श्रवण से होती है जब हम प्रभु का खूब यश सुनते हैं तो हमारे हृदय में प्रभु के शरणार्ग में समर्पण होने की भावना जागृत हो जाती है प्रथम भक्ति जो श्रवण स्रमन है श्रवणम कीर्तनम ईश्वरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शक आत्मनिवेदनम ये जो आत्मनिवेदन है आखिरी भक्ति है और जो श्रवण है ये प्रथम भक्ति यदि प्रथम श्रवण भक्ति आ जाए तो आखिरी आत्मसमर्पण भक्ति अपने आप आ जाएगी ये क्रमशः अंतर में जो भक्ति है बीच में ये सब स्मृत हो जाएंगे पहले श्रवण भक्ति पुष्ट हो जाए जहां श्रवण भक्ति पुष्ट हुई खूब श्रवण करो प्रभु की चर्चा जब चर्चा खूब श्रवण करोगे तो शरणागति का भाव आ ही जाएगा श्रवण सुजस सुनी आय प्रभु भोभी प्रा आरत हरण श्रवण शरण सुखद ऐसा अनुभव कर लो तो अहंकार रह नहीं जाएगा ऐसा अनुभव कर लो कि अहंकार रूप में वही स्मृत हो रहे तो नहीं जाएगा जब तक प्रभु से बिलग आप कुछ भी देख रहे हो अब हंसी वाली बात कहना पड़ेगा पहले सुभद्रा को भगा लेंगे बोले तुम मत पकड़ना बलराम सुभद्रा को पकड़वाना और बोले छोटे बलराम जी को बना लेंगे भगवान है अपनी बहन को अर्जुन के साथ बाबा जी बोले अर्जुन त्रिवंधी बहन को अब जब भगवाया बलराम जी ने सुना तो हंडूसर उठाया बोले अभी देखते इसकी ये त्रिवंधी मेरे से आकर ऐसा कर गया तो बोले उनको दूटों को बुलाया बताओ आपने देखा कैसी स्थिति थी बोले हाँ सुभद्रा जी लगाम पकड़े रहती है पीछे थे बोले भैया हमें तो संसद और सुभद्रा जी को भगा के ले <laughs> तो तो जाए गुरु है मजाक आप देख लो जब पूर्ण शरणागत हो जाओगे तो अपने आप सारा विहाल बनाते हैं अपने आप सारा विधान बलराम जी को साथ होना पड़ा बोले भैया हमें तो सारा का सारा दोष तो सुभद्रा का नजर आ रहा है अगर अर्जुन हाँकते होते रहते, बार बार उनसे कुछ उठते थे तो क्या देखा तुमने वो बता रहे कि महाराज जी सरकार हमने यही देखा कि सुभद्रा जी रथ हाँक रही अर्जुन पीछे बोले भैया आप तो सब गड़बड़ हो गया आपको गुस्सा करनी नहीं चाहिए क्योंकि सुभद्रा जी स्वयं अर्जुन को भगा के ले जा रहे हैं अर्जुन इसमें कोई दोष नहीं बलराम जी को शांत होना पड़ा सुभद्रा जी को समर्पित कर्तत्वाभिमान अगर है तो फिर उसमें आप अहंकार के भोक्ता बनेंगे आपको तो दंड मिलेगा और कर्तत्वाभिमान से हित हो जाए तो आप देखिए खुद क्या क्या, क्या लीलाएं आपके साथ करते हैं तो मतलब फिर कोई भय नहीं रह जाता सबसे पहला लक्षण शरणागति का निर्भय अगर भय आ रहा है तो निश्चित समझोगी शरणागति में समझूंगी ये अंताकरण अंताकरण नहीं रह जाता जिस समय आप शरणागति होंगे तो आपको अनुभव में आने लगेगा श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिजय श्री हरिवंश सुचित मित्र हरिवंश मनिजय श्री हरिवंश सुबुद्धि वरण हरिवंश नाम जस बोले श्री हरिवंश हमारे प्राण श्री हरिवंश हमारे मन श्री हरिवंश हमारे चित्त श्री हरिवंश हमारे मित्र श्री हरिवंश हमारे विवेक श्री हरिवंश सब कुछ वही है मतलब कृष्णाकार अंताकरण हो जाता है अहम में कृष्ण स्पुर होते हैं बुद्धि में निश्चय कृष्ण होते हैं मन का संकल्प श्री कृष्ण होते हैं चित्त का चिंतन श्री कृष्ण होते हैं क्योंकि शरण के सिवा भी आप पहले शब्द में सुना था शरणागति तभी मानी जाएगी जब दो नहीं एक ही रह जाए शरण केवल शरण अब अंतर में जो भी है केवल शरण है केवल शरण ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नई काल अपनी हुई एक रहो नंदलाल ये शरणागति अपनी दिना रही एक रहो कितना सुख है भजन करके शरणागति थोड़ी होती है शरणागति हो के भजन होता है राम राम जो पहले हो और हम लोगों के मन में क्या भर चुका है सुन सुन के कि पहले कंताकरण पवित्र करो खूब भजन करो खूब साधना करो फिर शरणागति होगी कितने जन्म बीतेंगे आ जाओ पहले शरणागत हो फिर देखो भजन होगा क्योंकि वो तो कहते हैं योगक भाव में अब कोई चिंता नहीं रह गयी अगर आप भजन करके शरणागति चाहते तो बड़ा मुश्किल फिर तो माया ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े कर देगी कि हम उन्हीं में उलझे रहेंगे भजन तो होगा ही नहीं यदि हो ही जिनके होके भजन करोगे तो अपने आप रास्ता साफ नजरना अब आपको चयन करना है होके भजन करना है या भजन करके होना है अगर भजन करके होना है तो बहुत जन्मों की रास्ता है पता नहीं आओगे फिर इसी में आओगे फिर इसी में आरोप कितने जन्मों बाद घूम के आओगे जब भीड़ होती है ना तो बिहारी जी में घुमा के <laughs> और जब भीड़ नहीं होती तो एकदम अच्छा भीड़ में भी यदि आप किसी गोस्वामी से संबंध रख लिए तो गोस्वामी के घर से एक बगल से गेट है बगल से वो घुमाने समाने बगल से अंदर कर बस तो ऐसे होते ही अंदर कर दिए तो समझ लो कि अगर किसी शरणागत के संबंध में हो गए ना तो बस समीप पे आप से आपको मोड़ के वही खड़ा कर दे आश्चर्य माना एक गुस्साएं जितने हाँ वो मतलब हमें तो पता ही नहीं था घर के सामने ही उनके तो उन्होंने कहा बाबा चिंता मत कर जिस दिन वो मंगला होती था पहले क्लास से तो उन्होंने चिंता मत कर तू हमारे घरे आ जाना तो उनका यहाँ से तो और दिक्कत पड़ेगी उधर क्यों बोले तू आ जाना तो वहाँ केवल दो चार छह लोग थे अरे खोला बस चार कदम भी सामने हमारा वहाँ हजारों को जाएंगे हजारों लोग खड़े थे और ये बिल्कुल अगर पर्सनल कोई मिल गया ना तो कोई देर नहीं लगेगी ऐसे मोड़ के खड़ा कर देगा ठाकुर जी के सामने हाँ। और नहीं तो बाहर वालों के लिए बास बल्लियां बंदी बन्निय रहती नजारे कितने राउंड में लगाते रहते कितने जन्म बीत जाएंगे पहली बात ये स्वीकार करो कि मैं प्रभु का हूँ ये जितना भी अंदर अहम स्फुर हो रहा है ये इसीलिए स्फुरित हो रहा है की हम प्रभु से संबंधित नहीं है संबंध कर कितना सुख है ये संसार कहेगा कि तुम बड़े दुष्ट हो और तुम्हारे हृदय में आनंद आएगा जब वो कहेगा तुम बड़ा ये बड़ा दुष्ट है बड़ा पाखंडी तो आपका हृदय ऐसे ही प्रसन्न होगा जैसे कोई आपको मान सम्मान दे रहा हो कोई मतलब तो आपको बहुत बड़ा पद दे रहा हो जब अपमान होगा जब पीटोगे तो ऐसे ही ऐसा आनंद आएगा जैसे कोई सुंदर पुष्पों की वर्षा कर रहा हो क्यूँकी हर क्रिया अपना प्यारा प्रीतम आपको पीटे तो कैसा लगेगा बड़ा सुखद कैसा भी स्पर्श हो वो आनंद ही प्रदान करेगा अपने पीतम का है जो बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में ताड़नाएं हुई कष्ट हुआ लेकिन वो आनंदित तो रहे वो इसीलिए कि अपने प्रीतम का अनुभव कर देते देखो समस्त साधना का फल है अहंकार गलित तो हो जाना साधना का फल भगवत प्राप्ति नहीं है साधना का फल है देहाभिमान गलित देहा हो जाना जे भी देहाभिमान गलित हुआ शरणागति पुष्ट हुई जे भी शरणागति पुष्ट हुई भगवत तत्व का अनुभव हुआ कभी किसी को साधना से भगवान की प्राप्ति नहीं हुई साधना से अहम गलित हुआ साधना इसीलिए किया और अहम कैसा गलत होता करते करते हार गए हाथ उठा दिए कि अब करने लायक नहीं रह गया यही है करते करते हार गए फिर हाथ उठा दिए मेरे बनाए ना बनेगी वो कल ना बनेगी बोले बन गई आ बस यही कहते थे कि तू ये अच्छे से कह पाए कि मेरी बनाए नहीं बनेगी आ बस यही आ जा गजेंद्र जब तक किंचन मात्र अन्य सहारा रखता था तब तक बहुत परिश्रम करना पड़ा जब तक अपना परिश्रम का बल था तब तक वो ग्राह की क्रीड़ा को सहता रहा और जो अपने को श्रम युक्त समझ के परिश्रम से करने लायक नहीं रहा परिश्रम से अपने चित्र को हटाया और प्रभु की तरफ जोड़ा उसी समय मुक्त हो गया उसी क्षण प्रभु को पुकारना था प्रभु से जुड़ना और मुक्त होना ये दो बातें नहीं एक ही हुई आपन होकर देख ले जब तक द्रौपदी जी को किंच का अन्य सहारा था तब तक बड़ा उनको अंदर क्लेष था जब अपने शरीर का भरोसा रहा तब भी क्लेश था और जब गोविंद का भरोसा हुआ तो भरोसा होते ही पता नहीं कहाँ की फैक्ट्री जुड़ गई साड़ी तो, तो यहाँ से नहीं दुरारा। बड़ा बलवान दस हजार हाथियों का बलखने वाला दुशासन मूर्छित होकर गिर गया लेकिन द्रौपदी के यहाँ से पल्लू नहीं सरका चमत्कार देखो गोविंद का उसी क्षण जिस क्षण आप गोविंद के हुए बस ये जो हमारा कर्तव्य कर्तत्वाभिमान है चाहे सुलझ के आप इसको समर्पित कर दो और चाहे उलझ उलझ के जब हार जाना तब समर्पित कर देना आएगा ये हम तो इस रोग की बलियारी जाते हैं जो हुआ है कि सच्ची शरणागति इसी से हुई अगर हमको ये पहले हम कथा में सुना करते थे कि असाध विरोध भगवत कृपा का स्वरूप होता है असाध्य रोग भगवत कृपा का स्वरूप तो बहुत हमें संशय होता है इस बात में कि असाध विरोध क्या कृपा का स्वरूप <laughs> होता होता और कष्ट और चिंतित लेकिन आज समझ में आता है कि यदि हमारे रोग न हो, होते तो हमें पूर्ण शरणागति का ज्ञान न होता पूर्ण शरणागति का अनुभव न होता और पूर्ण शरणागति में क्या सुख होता है इसका कभी अनुभव होता करने लायक नहीं रहे तब हमारे हृदय में जो सुख मिला वो हमें कभी जीवन में उपास साधना करने से नहीं प्राप्त हुआ और बड़ी कृपा हुई रही बड़ी सुंदर साधना हुई पीछे संन्यास मार्ग में बड़े निरपेक्ष जीवन बीती वाले के हृदय जलता रहा मतलब आज की आज की तुलना से हृदय जलता रहा और जब आज कोई क्रिया नहीं है कोई साधना नहीं किसी लायक नहीं है तो बैठे बैठे खाने को मिलता है बाहर नहीं अंदर ही खाने को मिलता है कोई परवाह नहीं किंचन मात्र परवाह नहीं शरणागति निर्भय कर देती है निश्चूक कर देती है संशयित कर देती है निश्चिंत कर देती है सोचो हमें दवा का भरोसा है और जो एक ऐसे पलक झपते पूरी सृष्टि रच सकता है उसका भरोसा नहीं आमें, आमें, आमें। एक पलक झपते पूरी नवीन सृष्टि की रचना कर सकता है वो हमारा प्रीतम है हमें उसका भरोसा नहीं हमें शरीर का भरोसा है देखो तभी हम भयभीत होते जब इस शरीर से संबंध होता है क्योंकि ये है ये अभी अभी गलित हो जाए अभी अभी अभी इसे पेट्रोल डाल के अगर जला दिया जाए तो भी इसकी मुस्कुराहट पर फर्क नहीं होगा इसका संबंध प्रभूषण होती संबंध इससे खत्म हो जाए फिर आप देखो कैसा आनंद का अनुभव होता जिसके हृदय में कभी किसी कामना का स्पुरन ही नहीं होता उस हृदय में कैसा सुख होता होगा आप अनुमान भी नहीं कर सकते जाग में चाहिए गबहू कछु तो तुम सन सहज सने बस बसो निरंतर तापुर सुवर जिसके हृदय में निरंतर ठाकुर जी विराजमान उसको कितना सुख होता कैसे और कैसे वर्णन किया जा सकता है जिला आनंद में रस में निरंतर वो छका रहता बस सारा का सारा प्रपंच इस देहाभिमान में भरा हुआ है भगवत कृपा हो जाए किसी महापुरुष का संग प्राप्त हो जाए या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए हमारे जीवन में तो पूर्ण शरणागति हो जाती है पूर्ण शरणागति तभी, हो तभी होती है जब जीव किसी लायक नहीं रहता या तो ज्ञान के विवेक के द्वारा ऐसा हो हो जाए या फिर बाहर से ऐसी कोई समस्या प्रदान कर दे विपत्ति इसीलिए कृपा है जब घोर विपत्तियां आ जाती हैं तो पूर्ण शरणागति हो जाती है ये विपत्ति की बलिहारी है जो प्रतिपल प्रभु का स्थित कराते हैं ऐसी मतलब दुर्भाग्य समझो जिसको संपत्ति अनुकूलता और सुख प्राप्त है और ऐसी अनुकूलताए जो भगवत विमुखता प्रदान करती दुर्भाग्य है उसका और सौभाग्य उसका जो अपमान तिरस्कार निंदा और प्रतिकूलता आ रही है तो उसका चित्त प्रभु की तरफ देखता है बिल्कुल सत्य समझो जितनी प्रतिकूलता उतनी सामीप्य और जितनी अनुकूलता उतनी दूरी अब आप देख लो दूरी चाहते हो प्रभु से या नजदीकी चाहते हो यदि नजदीकी चाहते हो तो आकांक्षा करो प्रतिकूलता की आकांक्षा करो तिरस्कार अपमान की जहाँ तिरस्कार अपमान प्रतिकूलता मिले तो हृदय हृदय में शीतलता का करो अब प्रभु मेरे नजदीक हो कहना नहीं पड़ेगा खुदर वो में आएगा खुदर वो में आएगी श्री धाम का जो आश्रय ले, ले लेते हैं जो वृंदावन धाम की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं तो वृंदावन धाम स्वयं अखिल वस्तुओं की आसक्ति का नाश कर देता है ऐसे में श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेता हूं भजन करता हूं कितना सुख मतलब कितना सुख है इतना सोचने मात्र से मैं प्रभु का हूं जैसे मतलब कैसा सुख उत्पन्न होता है जब एकांत में बैठो कभी एकदम चिंतन हो जाए कि प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया मैं प्रभु का बस इतना आते ही हृदय में एकदम आनंद की धारा बहती है ऐसा लगता है कि पूरा विश्व यदि मृत्यु का रूप रखे आ जाए तो भी किंचित शोक नहीं हो सकता जिसके हृदय में पूर्ण शरणागति उतर गई है अरे मृत्यु उसके लिए खिलवाड़ है खिलवाड़ ऐसी करोड़ों मृत्यु अगर सामने आके खड़ी हो जाए पूरे विश्व का विनाश होता हो तो भी उसके हृदय में शोक नहीं हो सकता भगवत शरणागति पूर्ण शरणागति यही जीवन का पूर्ण लक्ष्य अब भगवत तत्व का अनुभव भगवत प्रेम पूर्ण शरणागति एक ही वस्तु का पर्यायवाची समझ लो भगवत प्रेम भगवत तत्व का अनुभव और पूर्ण शरणागति एक ही वस्तु के पर्यायवाची है जिसको भगवत शरणागति हो गई निश्चित वो भगवत तत्व का अनुभव कर लेता है और भगवत प्रेम का अधिकारी हो जाता है आप देख लो एकांत में बैठ के देखो। यदि आप कुछ कर सकते हो तो कर लो फिर करके देख लोगे की कि आप किसी लायक नहीं हो और नहीं तो विचार कर लो आप किसी लायक नहीं तो रोना प्रारंभ कर लो जो किसी लायक नहीं होता वो रोता ही है जो किसी लायक नहीं होता वो रोने के लायक होता है परो पर तो हे करूणाधिहार हे प्रति प्रभु मुझे स्वीकार कर लो कभी ये आवाज उनकी काम तक पहुंची और उन्होंने तुम्हारे चित्र को स्वीकार कर लिया हो गया हो गया बस अब तो नाचते घूमोगे दूसरों को सुख प्रदान करने की चेष्टा करते हुए उन्मक घूमोगे ऐसा आनंद बरसे प्रभु जी अभी मुख्यमंत्री का आदमी आ और कह दे कि आपको मुख्यमंत्री ने याद किया कैसा लगेगा आप मुख्यमंत्री से जाके एक एक मिनट के लिए सामने बैठके के से हाथ मिला के चले और जिंदगी में कभी जाने को न मिले तो गर्व रहेगा जानते हो जी मुख्यमंत्री से हाथ मिलाया बात, बात में आप ठसक में बोलोगे मुख्यमंत्री कहा हाथ मिलाया मुख्यमंत्री ने हमसे देखा साधारण नाचवान व्यक्ति एक छोटे से पदाधिकारी से यदि हमारा संबंध हो जाए तो फूला नहीं भूलता एक विशेष गर्व उसके चित्र में रहता है और जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं जो मच्छर को ब्रह्मा बना दे ब्रह्मा को मच्छर बना दे जिसके भय से भयभीत होकर के सृष्टि के समस्त लोकपाल देवता अपना अपना कार्य करते अगर वो कह दे हृदय लग रहा तुम मेरा है बोलो की क्या दशा होगी क्या दशा होगा अच्छा मुख्यमंत्री ऐसी मिलने के लिए तो समय चाहिए और बहुत बड़ा पावर लगाना पड़ेगा बड़ी और वो हमारी हर बात सुन रहे बीच में किसी को सुलाने की जरूरत नहीं है हमारे वो सर्वज्ञ अंताकरण में स्फूरण होने के पहले जान रहे हो कि तुम क्या कहना चाहते हो और वो इतने नजदीक है कि शरीर बहुत दूर है और वो इतने नजदीक है और इतने सामर्थ्यशाली प्रीतम है अब बोलो शरणागति के कोई पहाड़ा थोड़ी पड़ है हमको बस केवल हृदय से एक बार आ जाए कहूँ के लिए की हे करूणा जान मैं किसी योग्य नहीं हूँ मैं आपका हूँ फिर आप चमत्कार देख लीजिए जीवन में अद्भुत चमत्कार इसीलिए अगर भगवत कृपा का अनुभव करना है तो बाल्यावस्था से जो जी भगवान में लग जाता है उसमें अनुभव हो ही जाता है हो ही जाता है क्योंकि थोड़ा लंबी यात्रा है ना उसको अनुभव में हो जाता है आ जाता है पिटते पिटते लाइफ में आ जाता है हमारे पचास से आठ वर्ष तक गृहस्थी में रहे तो बाहर आते आते उनको समझ में नहीं आता क्या स्वार्थ क्या परमार्थ लेकिन मृत्यु आ गई इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा कौमार अवस्था में ही भगवंत मार्ग का अनुसरण करना चाहिए तो तुम्रा, तुम्रा हाँ हाँ हाँ कुमार अवस्था में अर्थात बाल्यावस्था से जब किशोर अवस्था से भगवत मार्ग में चलते हैं ना तो पिट पिटा के लाइन फिटबुक के लिए हो जाते हैं इतने भी है कोई भक्त ऐसा नहीं चाहता जो भगवत मार्ग में चलता कोई नहीं चाहता कि हम कुमार के नाम बोले कोई चाहेगा क्या सारे मार्गों को छोड़ करके आया फिर ऐसा क्यों फिर इसीलिए उसके ऊपर डाले जाते हैं शरणागति के लिए हमने अनुभव किया है बात कि मतलब ऐसा क्यों सताया जा रहा है तो लगा कि कहीं अहंकार देवता बैठे हैं भी अंदर इसलिए सताया जा रहा है और जब सल तो घरे हार गए तो समझ में आया कि इसीलिए लगाए गए थे कि हों हारे कहीं जतन विविध विविध हत से प्रबल अजय। कोई रास्ता नहीं दिखाई देता लौट पीछे सकते नहीं बड़ा विचित्र खिलाड़ी ऐसा खास्ता है कि पूछो मैं लौट सकते नहीं साइड में कोई रास्ता है नहीं पीछे पिटाई हो रही खड़े रह सकते हैं या आगे ही बढ़ना है। और वो देखा है पीछे के रास्ते बंद साइड में कोई रास्ता है नहीं और खड़े रह सकते है इतनी पिटाई होती कि आगे ही बढ़ना पड़ेगा आगे ही बढ़ना पड़ेगा फिर इस, इस योग्य बना देते हैं कि वो तो अब हाथ में हाथ मिलाकर के फिर लीला करने लेते हैं यही पूर्ण पूर्ण साधन और साध्य यही है यही साधन है और यही साध्य है जिस दिन ऐसा हो आ गया आनंद तिकाल में कभी बाधित नहीं होता अखंड आनंद उसके हृदय में पूरी होता है धन्य है शरणागति धर्म जिसके हृदय में उदय हो गया प्रभु को बंदी बना लेता है हृदय में प्रभु को बंदी बना लेता है, है? कह रहे उभय भाती ही आ रहू हसी कृपान के कैसा कोट पिप्र बदला गए जाहु आये शरण तो जो मैं जो नर हो चराचर द्रोही आये वह सवहे शरण तल कपट मुह मदा करो श्रद्धते ही शारू समाना कितना प्यार करते है कितनी छूट है शरणागति के लिए कैसे भी हो कहाँ हो कहीं के भी हो ने? पुरुष हो नारी हो ग हो विद्वान हो ब्राह्मण हो शूत्र हो कुछ भी कोई भी हो चराचर से द्रोह करने वाले पापात्मा हो अपिचे दुराचार हो भाओ माम आओ, माम, मेरे शरण में आ जाओ मेरा आनंद भजन करने लगो मैं तुम्हें साधु है उस मतलब जाता में दृपिता है कितनी छूट है शरणागति में जैसे हो वैसे आ जाओ कोई शर्त नहीं शरणागति में कोई शर्त नहीं बस आ जाओ यही एक शर्त है प्रभु से जुड़ जाओ आप अंदर से एकांत में बैठ के कभी देखिए आप में सामर्थ है क्या शायद है कि आपको लगे कि हाँ सामर्थ है तो एक बात कर लीजिए बहुत प्रयास युक्त होकर के कर लीजिए जब आपको लगे कि मेरे बनाए ना बनेगी कोटिक कलप लो तो फिर आप हमारे कृष्ण की शरण में आ जाना ये भी श्री कृष्णा शरणम्बम हृदय से निकलेगा तो आपको अनुभव होगा हो कि हमारे पास है शरणागति परिपक्व और प्रेम की दरिया में आपको डुबो दिया जाएगा बस शरणागति पुष्ट हो जाए हर समय आप अपने शरण को देखते हुए आपको शरणागति पुष्ट करने के लिए एक सावधानी विशेष रखनी है कि आपसे जो मिले उसमें अपने प्रभु को देखने की चेष्टा करो मान अपमान जो भी द्वंद्व उपस्थित हो वो तो प्रभु के द्वारा भेजे जा रहे हैं ऐसा देखो जैसे हम कहीं परीक्षा देने जाते हैं तो सावधान रहते हैं पता नहीं ये जो क्रिया कर रहा है यही प्रश्न हो पता नहीं ये जो हमारी तरफ देख रहा है कोई प्रश्न हो आचक चिन्ह से देख रहा हो एक गए सिग्नीचर करके बोले टायर के लिए आया हो बोले परीक्षा देनी बोले कितनी सीढ़ियां दी अब वो हुआ गुल जाओ चले जाओ एक गए बोले थोड़ा कुछ लिखना पेन लाइए पेन पटा गुल जाओ पेन खोल के और उसको ठीक से देना चाहिए चले जाइए मतलब किस समय कहाँ प्रश्न खड़ा हो हमें हर समय सावधान रखना है कि शरण ने मुझे स्वीकार करने के लिए किसी भी रूप में आ सकता है और मेरे शरणदाता की ही सारी चेष्टाएं अपमान मान लाभ जितनी उन्हीं के द्वारा हमें हर समय उन्हीं को पहचानना है कि प्यारे आप ही हो आपके द्वारा ही भेजा गया आप ही आपके द्वारा भेजा गया बस एक ही रट लगानी है आप ही वो आपके द्वारा भेजा गया है बस इतने में आप बने रहोगे तो आप कुछ ही दिन में अनुभव कर पाओगे कि आप प्रभु की गोद में है आपके संग प्रभु आपके हृदय में प्रभु प्रभु ही प्रभु है दूसरा कुछ है अंगों में आने लगेगा आओ इसी मार्ग में आओ हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं अपने में कोई सामर्थ नहीं अगर हमारी जिद्धा से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है तो वो है कृष्ण रूप में तभी निकल रहा है वो कृष्ण रूप से आके हमारी जिम्ञा में बैठने तभी निकलना विश्वास कीजिए नहीं एक बार भी कोई कृष्ण नाम नहीं बोल सकता पापवंत कर सहज स्वभाव भजन हो री भाओ निकाऊ जिसके हृदय में पापात्मा भाव होता पाप भाव होता है वो कभी कृष्ण नाम नहीं बोल सकता कृष्ण कृपा ही कृष्ण नाम से इस पूरी को रही है जहाँ शरणागति हुई वृंदावन धाम की समस्त आसक्तियों का नाक हुआ तो अपने आप जिस भाव रस वाला होता है वो रस उसको प्राप्त हो जाता है वह भाव प्राप्त हो जाता है यहाँ प्रमोदानंद जी शैक्षणिक भाव से वर्णन कर रहे हैं स्वामिन्यासम ही मलामोहनाव सम्यकू विरतांबरादी प्राप्त ही ललिता दलोन्वेश हाशम हाशम सपदी ललित लज्जिष्य सर्वा हे स्वामी क्षण भर इस पुण्य में विश्राम कीजिए हे लालजू यहाँ विराजमान हुई है देखो आपके वस्त्र अस्त व्यस्त हो चुके हैं सखी कह रही आपके जो वस्त्र हैं वो अस्त व्यस्त हो चुके हैं यदि ऐसी स्थिति में आप बाहर जाते हैं तो आपका दर्शन करके सखियां आप करेंगी आपसे आपसे हंसी मजाक करेंगी और आप लज्जा से युक्त हो जाएंगे इसलिए आप यहां बैठो विराजमान हो और हम आपके वस्त्रों को सुव्यस्थित करते हैं ये वस्त्र अस्त व्यस्त कैसे हो गए हैं बोले ये प्रेम रंग का जो स्वरूप है वो प्रकाशित हो रहा है आज पीतांबर श्री लालजी जो ओढ़े हुए हैं और, है और नीलाम्बर श्री लाल जी ओढ़े हुए हैं और बड़े बड़े सुंदर श्रृंगार नवीन नवीन प्रकट हो रहे हैं इसे सुल्तान्त छवि कहते हैं क्या इस श्लोक में उसी का इशारा किया है सुल्तान्त छवि का कह रहे हैं स्वाविन मना अतवितिष्ठ विराजमान हो प्रिया प्रीतम आपके जो वस्त्र हैं वो बदले हुए हैं और वेणी ढीली है आपके तिलक भी कुछ इधर उधर से लगे हुए हैं थोड़ी देर एकांत कुंज में बैठो तब आपका पूर्ण सुव्यस्थित श्रृंगार कर देते यदि आप बाहर ऐसे जाएंगी तो ललिता ललिताज्ञा लयोन वेष्यमाणा ललिता आज देखेंगी आपको ढूंढते हुए आएंगे और देखेंगी आपके वेश अस्त व्यस्त है तो हासम हासम वो हास परिहास करेंगे आपसे फिर आप लज्जायुक्त हो जाएंगे इसलिए हम प्रार्थना करके आप यहां विराजमान होंगे तेरे नैन करत दो चार त शमात नहीं कहू मिले हैं कुंज बिहारी प्यारी तेरे नैन करत दो चारी मिथुरी मांग कुसुम गिर गिरी पर लटकी रही लटका प्यारी दू आपकी जो वेड़ी गुंथन हुआ वो शिथिल है आपकी मांग में जो सुंदर सुन्दर पुष्पों से भरी हुई वेड़ी विराजमान की गई थी मांग सजी हुई थी सब बिखरी हुई है पुष्प गिर रहे हैं मांग जो है जो सजा करके हमने विराजमान की थी वो सब आपस में उलझ गई है ऐसा प्रतीत होता है आपके नेत्रों के देखने से की कुंज बिहारी के साथ आप महा के से विराजमान हुई थी नख रेख प्रगट देखियत है कहा दुरावत प्यारी बड़ी है पीक सुबग गंगन पर अधर निरंग सुकुमारी जय श्री हित हरिवंश रसिकाम हारस अंग अंग भारी ये श्रुतां छि खबर है प्रयाग ऐसी सहसरी कह रही कि देखो देखो आपके सब जो चिन्ह है महास रंग के है आप यहाँ विराजमान हो हम इनको सुव्यस्थित कर देते हैं इनको छिपा देते हैं जिससे ललितादिक अन्य शक्या आपका परिहास नहीं कर पाएंगी ऐसा नहीं जान पाएंगे कि आप महार में निमग्न रहे हैं तत्सौंद किम कलयत शनवाणी बलंद प्रशमर महाचंद्रिका श्यालिंदे सर्वांग प्रकट पुलका का नंग वी वश्य नोल विधाम श्यांगरह रूप मधु धारा एवं शांत विस्तृत महाचंद्रिका में मुख कमल में अनिर्वचनी सौंदर्य दर्शन करते हुए जिनके सर्वांग पुलकित हो उठते हैं एवं अनंग विश जो चंचल हो उठते हैं वे नित्य मिलित गौर श्यामात्मक युगल विग्रह श्री वृंदावन धाम में विराजमान तत्सौंदर्य किमपी कलियत सन्नवाणी वरंगम ऐसा प्रिया प्रीतम का सौंदर्य है कि लाल लालजी के सौंदर्य शोभा आसक्ति को देखकर देकर जो गदगद कंठ हो जाती है और लाडलीजू के सौंदर्य लावण्य को देख के श्री लालजी गदगद कंठ हो जाते हैं गदगद सुर पुलकित श्रेयंगों वाले हृदय में एक दूसरे के प्रति ऐसा स्नेह प्रकट होता है कि आनंद अश्रू की धार बन जाती है इतना प्रेम है परस्पर प्रयाग्रितम में उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि ऐसी जोड़ी है प्रीतम के जैसा प्रेम किसी अवतार लीला में भी नहीं है तो और किसी की वो उदाहरण देने में तो कोई आता ही नहीं अवतार लीला में नहीं जैसे श्याम ऐसी प्रेम में लीला कहीं नहीं है ऐसी आशक्ति ऐसा प्रेम ऐसा महागस किसी भी अवतार लीला में भी अनिर्वचनीय सौंदर्य है अनिर्वचनी ऐसे अन्य रचनी सौंदर्य का परस्पर दर्शन करके सर्वाग्न कुलकित हो जाते हैं गदगद कंठ हो जाते हैं एक दूसरे के रूप दर्शन से अश्रु प्रवाहित हो जाता है फिर तत्काल महाप्रेम की व्यवस्था प्रकट हो जाती है फिर महाप्रेम से चैतन्यता प्रकट हो जाती है ऐसे रस की धारा का स्वरूप प्रकाशित करते हुए प्रिया प्रीतम श्री वृंदावन धाम में विराजमान आज ही विराजमान है यही यही वृंदावन धावन यही विराजमान है कितने सौभाग्य है हम भले न देख पा रहे हो लेकिन वो यही है वृंदावन में हम ऐसे वृंदावन में वास कर रहे हैं हमारे भाग्य है कितने महाभाग्य है जहाँ हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है वहाँ मुझे वास मिला है वहाँ मुझे रहने को मिला है योन्य प्रणय सरसावेश पूर्णायताम शंभासम रुचिकलया न्योन संघट्टितांगं बारम बारम सुश समह सन्नद्ध मूर्ति ज्योतिर्द्वंगं विशति सहसा मनु कुंजा दिशा अपने अंगों को परस्पर महाप्रेमरस के आवेश में एक दूसरे अंगों से मिलित होते पूर्ण करते हैं ऐसी जी जो जी सो जी मिले तंग सो तंग समय तो कहा बेपो हो क्या ये परम आसक्ति श्रीलाल लाल जी की प्रियाजू की महान उदारता ऐसे उदार शिरोमणि ऐसे रसिक आसक्ति शिरोमणि श्रीलाल लालजू और प्रियाजू परस्पर अपने श्री अंगों को पूर्ण मिलित कर देते हैं ऐसे मिलित कर देते हैं कि गौर श्याम तहां जात न जाने कौन गौर है कौन श्याम है ऐसे श्रीअंग आपस में पर्त पर मिले हुए और दोनों हास्य रस से युक्त हैं एक दूसरे के श्री अंगों का एक दूसरे में समावेश करते हुए महान हास्यरस की वर्षा करो ऐसे सौंदर्य सिंधु क्रिया प्रीतम जब हंसते होंगे तो कैसा सुख वरसता होगा सी प्रियाजू लालजू की तरफ देख के हंस रहे लालजू प्रियाजू की तरफ देख के हंस रहे कैसा हास रस का जब ये रसा स्वादियों को हो रहा होगा कैसा सुख वर्षा हो रहा हो कैसा जब कोई हंसता है तो बड़ा सुखद स्वरूप हो जाता है और प्रिया प्रीतम तो वैसे सहज सुख की राशि सौंदर्य की राशि लावणी की राशि है और ये जब हंसते हैं तो कितना सौंदर्य बरसता होगा बार बार रसाल रतगरण उत्साह में सज्जित होकर सहसा मंजूर कुंज के प्रांगण में प्रवेश करते हैं सुंदर मंजूर कुंज में मंजूर कुंज के आंगन में से प्रियापीतम प्रवेश करते हैं आए ऐसा कब होगा जब हम ऐसी प्रिया की ऐसी सेवा करने का अवसर प्राप्त करूंगा कैसी वेणी चूड़ा किलक रचन गूलमाल्य दिव्य सूक्ष्मज्जवर पटेर्दिव्य दिव्यान सम्यक्वीजनमुपलांो संवाहनाद सख्यो राधाधनिपुजे भजन्ति ऐसा कब होगा जब हमें सिर्फ प्रियाजू की वेणी गुंथन का अधिकार प्रदान किया जाएगा मैं प्रियाजू के नील केशों को अपने कर कमल में लेकर के सुंदर सुंदर फूलों की गुथे हुए लड़ियों से प्रियाजू की वेणी का गुंथन करूंगी ऐसा मुझे कब अधिकार प्राप्त होगा ऐसा मुझे कब अधिकार प्राप्त होगा जब मैं प्रियाजू की तिलक रचना करूंगी पत्रावली की रचना कपूलों में और मस्तक पर तिलक रचना करूंगी प्रयादियों के स्त्री अंगों में पत्रावली की रचना और तिलक रचना करने का मुझे कब अधिकार प्राप्त होगा ऐसा कब होगा कि सुंदर सुगंधित द्रव्य प्रयादी के स्त्री अंगों में स्त्री वस्त्रों में लगाएंगे ऐसा कब मुझे अधिकार प्राप्त होगा कब ऐसा अवसर आएगा कि हम इलाद सुगंधित द्रव्य श्री प्रियालाल के स्त्री अंगों में लेपन करने का अवसर मिलेगा ऐसा कब होगा जब हम सुंदर तामूल की सुंदर बीड़ी का बीटिका सजा करके और प्रिया प्रीतम को अपने ही हाथों से पवाएंगे ऐसा कब होगा जब हमारी युगल सरकार हमारे सामने विराजमान होंगे और हम सुंदर सुंदर तामूल पान की बेटिका तैयार करके और श्री प्रियालाल को पवाएंगे ऐसा मुझे कब अधिकार प्राप्त होगा माल्यार्पण सुंदर माला की रचना करके कभी चंपा की माला चंपा की पुष्पों की सुंदर माला घूट करके कभी सुंदर सुंदर मालती जूही सुंदर सुंदर ये वृंदावन के अब तो ये बहुत प्लेट बन गए नहीं तो परिक्रमा दो तो बड़ी सुंदर सुगंध आती थी रात्रि में बड़ी सुंदर सुंदर सुगंध आती थी लताएं सब कट रही हैं, इसलिए ऐसा हो रहा जब एक कदम फूलता है ना पूरा वातावरण सुगंध सी जाता है तब जब तमाल भी फूलते हैं ना पुष्पाते है, तमाल में भी आते हैं जब बकुल मौन ये जो बड़ा वर्ग से सूख गया जब मौल श्री में पुष्पाते पूरा वातावरण सुगंधित है। ये जो मालती सामने है, जब मालती में पुष्प आते हैं जब देखो मोगरा के यहाँ जो रायबेल जिसे कहते हैं बेला रायबेल जब यहाँ चमेली कितने सुंदर हर श्रृंगार कितने सुंदर सुंदर पुष्प वृंदावन में यही तो सब था अभी ऐसी लीला प्रकट हो गई कि बड़े बड़े फ्लेट बिल्डिंगे बन गई है नहीं यही सब एक कुटी इधर एक कुटी उधर बनी हुई संत महात्मा रह रहे विषय पुरुष तो रहते ही नहीं थे राजपुर में कुछ घर थे नहीं तो सब यहाँ भगवत प्रेम प्राप्ति के आए प्राप्ति के लिए आए हुए उपासक या प्रेम प्राप्त महापुरुष ऐसे ही में वह जो ब्रजवासी जन है वो भी भगवत प्रेमयुक्त ही थे क्योंकि उनको संसार से मतलब नहीं था इन साधु महात्माओं के रोज दर्शन होते थे जिसे ऐसे प्रेमी महात्माओं के दर्शन होंगे वो प्रेम से नहीं रह सकेगा क्या जिनके दरवाजे पे जाकर ऐसे प्रेमी महात्मा आदेश से हम बोलते थे रोटी का टुकड़ा पाते थे उनके हृदय में क्या प्रेम नहीं जाए अपने आप हो तो बिना साधन भजन के प्रेम से युक्त हो जाए क्योंकि इस रज में प्रगट हुए इसी रज में वो रहे, रहे हैं अब रजोगु की बहुत प्रगट में बाहर बाहुल्यता हो हो रही है आंतरिक वृंदावन जो चिरानंदमय वृंदावन है उसमें रहते हुए भी हमें रजोगुण के कारण ये अनुभव में नहीं आ रहा है जिसे रजोगुण हटाना और खूब रज का सेवन करो बड़े प्यार से पूरे शरीर में रज लगाओ रज का लेपन करते हो कभी भी जूठे मुँह मत रहो रज समीप पास रखो जब कभी ऐसा लगे जूठे मुँह एक कर रज का जरूर डाल दो हर समय रज औषधि की तरह अपने समीप रखो यदि रज का सेवन किया तो रजोगुण का नाश हो जाएगा रजोगुण का नाश होते ही सात्विक प्रवृत्ति का उदय हो होते ही चिदानंदों में वृंदावन का अनुभव होने लगेगा ऐसा कम होगा जब हम श्री प्रिया को सुंदर सुंदर पुष्पों की बुद्धि हुई माला उनको धारण कराएंगे हर श्रृंगार कितना सुगंध मंद मंद कितनी सुगंध आती है अभी ये समय आ गया है हर श्रृंगार का आता है उसे पारिजात भी कहते हैं है, हर श्रृंगार को पारिजात बड़ा बड़ा मतलब ऐसे सुगंध से ऐसी मतलब दिव्य भावना बनती वृंदा की लताओं के सौरभ से तो अभी दुर्भाग्य होता जा रहा है कि सूखती जा रही है और लोग मकान बनाते जा रहे लताओं की तरफ दृष्टि प्रिया प्रीतल तुम्हारे पेट में आके थोड़ी खेलेंगे जब खेलेंगे तो चाहा। जहां लता हम शीतल छा जहाँ लता मंडप है सुंदर शीतल छाया है वृंदावन की लताओं की वहीं युगल किशोर बैठ के बातें करते हैं वही लीला करते हैं छोटी सी जगह लो तो उसमें जरूर तमाम की लता लगाओ मालती की लता लगाओ जिसके नीचे जूही की लता लगाओ वहाँ बैठ के हमारे श्यामा श्याम वार्ता करेंगे ऐसी सुंदर चौकी बनाओ रज की और रोज लिपो रोज सुंदर सुंदर पुष्पों की सैया लगाओ किसपे श्यामा श्याम आके बैठेंगे तो प्रिया आके बैठेंगे खेलेंगे फ्लेट में जहाँ एसी रूम है बड़े बड़े डल्लभ के गते पड़े हैं उनसे तो दुर्गंध आती प्रिया पिता उनमें थोड़ी बैठेंगे पुष्पो की सैया की बहुविध रंग मृदुल किस दल निर्मित पी सकसे स्वयं प्रीतम अपने कर कमल के द्वारा सुंदर सुंदर पल्लवों और पुष्पों की शैया की रचना करते तब तो हमारी अलवेली सरकार प्यारी दुआ के उसमें विराजमान होती है जरूर लता लगाओ अगर जगह है तो छोटी छोटी लताएं लगा लो ना बड़ी लगा सको तो जूही है चंपा है आ, हर श्रृंगार श्रृंगार का भी छोटा ही पेड़ होता है ज्यादा बड़ा और जैसे कमाल का लक्षण बहुत बड़ा नहीं होता छोटे ही होते कब ऐसा होगा कि मैं सुंदर सुंदर पुष्पों की माला और समय हो तो जरूर यह लीला करनी चाहिए कहीं से पुष्प लाके और बैठ करके उनकी माला गुंसनी चाहिए अपने हाथ से गूंज माला पी को पहला जैसी भी बनेगी तो आपकी सेवा हो जाएगी फिर को सुख पहुंचेगा ऐसा कब होगा जब मैं सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम के जो वस्त्र हैं उनको मार्जित करके उनको सुंदर धो करके सुगंधित द्रव्य लगा के उनको धारण करवाएं अगर ऐसी बुद्धि हो तो अपने हाथ से वस्त्र भी सिलना चाहिए प्रिया प्रीतम से जो छवि है उनमें जो पोशाक पहनाते हैं या जो श्री श्रीअंगों में वस्त्र धारण करवाते हैं कुछ सीखने नहीं जाना स्वयं ज सकला कला सुशली न कदा महाराजी कहते हैं हम कहीं सीखने लगा इतनी सुंदर रसोई बनाते है की अंगली चाटते रह जाओ हमारे महाराज जो रसोई मतलब रसगुल्ला कढ़ी चावल सब सब वस्तुए बना लेते जैसे पूछे कि महाराज जी आप बोले श्री जी सब सिखा देते सब इतने सुंदर सुंदर पदार्थ बनाते हैं पूछो हर कला में निपुण हर कला स्वयं कला कला सुकुशली कृतान कला सुरास मधुर सीमा स्वामी जब श्री जी की सेवा का भाव आ जाएगा तो श्री जी स्वयं हृदय में प्रेरित करके अपनी सेवा करवा लेंगे समस्त सेवाओं में प्रवेश सत्या ऐसी जोड़ी है जो श्री जी की संख्या है एक से एक संगीत की स्वामी एक से एक संगीत की तरफ देखो तो एक से एक संगीत की आचार्य है वो और श्रंगार की तरफ देखो तो एक से एक श्रंगार करने की कलाओं में निपुण समस्त कलाओं में निपुण सहचरिया है वृंदावन के साधु महात्मा सब सहचरी भावापन्न महापुरुष भाव, है प्रकट में देखने तो एक अचला लगाए हैं और एक अचला डाले हुए लिए के अंदर से पूरी सहचरी है प्रिया प्रीतम की बिल्कुल शंका मत करना वृंदावन के जितने महात्मा है अगर इनका कोई बाहर का बड़ा योगी इनकी समानता करना चाहे तो बिल्कुल नहीं कर सकता वृंदावन को जो जानते हैं वो यहाँ के तण को भी नमस्कार करते हैं जो बाढ़ के महात्मा जन है वृंदावन में जो खटे पुराने कपड़े पहने भीख मांगते खाते इनकी बराबरी ब्रह्मा शंकर संकाज भी नहीं कर सकते तो औरों की तो बात जाने दो वृंदावन धाम के जो ऐसे साधारण दिखाई देते हैं असाधारण हैं और जो निरंतर भजन करते हैं उनकी तो बात ही अवरणनी कैसे कही जा सकती उनकी बात देखने में तो ऐसे लगते हैं कि अरे तो साधारण लेकिन चित्त उनका कितनी महान धरा से हो चुका ऐसा कब होगा कि जब दिव्य दिव्य भोग बना के प्रिया प्रीतम को पवाएंगे आसा बड़ा उत्साह होना चाहिए प्रेम सहित होल साफ प्रिया जी को हम रोटी बना रहे हैं सुंदर गरम गरम वैसे सिर्फ ऐसा नहीं भाव से सुंदर गरम गरम रोटी बना रहे सुंदर दाल सुंदर सब्जी सुंदर मीठा बनाकर घूंगा ऐसा कब होगा उत्तम उत्तम पदार्थ बना करके प्रिया प्रीतम को पवाएंगे उत्तम भाव से अपने हाथ से बना करके पवावे अगर एक रोटी और नमक भी पवाओगे तो बड़े प्रेम से पाएंगे। हुए प्रीतम को छप्पन भो पसंद नहीं है आपके भाव पसंद है जो आप बना पाओ जैसे बना पाओ अपने हाथ से प्रिया प्रीतम को कवाओ ऐसा कब होगा जब शीतल सुगंधित जल जैसे जल है उसमें थोड़ी सी कभी केसर डाल ले थोड़ा सा केवड़ा आदि का जो है खाने वाला ऐसे सुगंधित गर्द या गुलाब का जो आता है क्या कहते हैं उसको गुलाब जल हाँ, गुलाब जल डालने इससे थोड़ा सुगंधित हो जाए और फिर प्रिया को जल भाव सारा खेल भाव का है अपने महाराज जी को देखते कितने कि उलसन में होते कितना उमंग होती है जब श्री जी की सेवा का मतलब उत्सव कोई उत्सव करना होता चार माला टांगे बार बार ऐसे दर्शन करते बड़े फुलक में रहते जब वहाँ तो उनके समीप यही देखने को कितनी उमंग है प्रिया जी को सिंहसन में बैठाना चार माले से ऐसे सिंह किया बार बार सिंहसन को देख रहे श्री जी को विराजमान बार बार इधर से देख रहे कभी इधर से देख कितनी पुलक हमको तो छवि दिखाई दे रही उनको साक्षात श्री जी के दर्शन हो रहे हैं साक्षात श्री जी दिखाई दे रहे कितनी पुलक है ऐसे सिंहासन उठाएंगे ऐसे बोर्ड में लेके किसी लद्दाख साहब में जाके ऐसे दिखाएंगे श्री जी के दबाव ऐसे दर्शन कराते है हाँ एक दिन तो रात्रि में आया बोले उठाओ सिंहासन श्री जी की परिक्रमा करने की इच्छा सिंहासन सर कई प्रकार के भोग लिए चवर लिए सब अपना सब सुराही लिए जल की सब थोड़ी देर में बैठो हमें बैठा लेते फिर तुरंत भोग लगाते जल पिलाते फिर चवर बुलाते बोले हाथ तो मुंह से, फिर तो, थोड़ी देर हुआ फिर आरती की फिर वो ऐसे मतलब पूरी परिक्रमा यसा जोड़ी की छवि बिराज साक्षात प्रिया प्रीतम विराजमान है आप सेवा करके देखो आपको अनुभव नहीं लगेगा ये मूर्ति ये छवि हमें फोटो इसलिए दिखाई देती है कि फोटो हैं इसलिए फोटो दिखाई देती यदि आप भाव से युक्त हो जाए तो छवि नहीं है साक्षात विराजमान है जब कोई कर ऐसा नहीं था प्रभु ने विराजमान है तो साक्षात विराजमान है ही इसीलिए वृंदावन की रज का रज ही चमत्कार पैदा करेगी रथ को खूब लगाओ शरीर से लगाओ अगर सरंग लक्ष्मी तो सूखी रथ लेके लगाओ रोज लगाते हैं देखो कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे रोज लगाते हैं रोज लगा स्नान करके पहला काम यही करते हैं स्नान करने के बाद तुरंत पूछ करके और रज लेते रखिए ऊपर और रज ले हम इसलिए बताते हैं कि आप भी लगाइए खूब रज और लगा, रज लगाते ही लगाते कभी कभी ऐसा सुख का अनुभव होता है पूछो पर रज चमत्कार प्रेम प्रकट करने की सीधा दवा औषधि रज कोई भी रोग आप पे हावी नहीं हो सकता है यदि रज लगी हुई है कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता किसी भी तांत्रिक को ऐलान कर दो पूरे शरीर में रज लगा लो और से कह दो तुम्हारे जितने मंत्र हमारे ऊपर चला के देखो कुछ ऊपर से बेकार हो जाएगा वो किसी काम का नहीं रहेगा ये सद्यो वसीकरण चूर्ण अनंत शक्ति तम्राधिकार चूरणी विश्वास करो वृंदा उनकी रज गज जो झाड़ फुकाने जाते हैं ना जाते ऐसे मिलते हैं अब क्या पता है जब बिहारी जी के समीप रहते हो झड़वाले रहते हैं वो मुसलमान फकीर सिंह अरे झड़वाले की जरूरत नहीं है रज लो शरीर में लगा लो और किसी को चैलेंज दे दो किसी मंत्रवेता तांत्रिक को कि तुम्हारे जितने तंत्र हमारे ऊपर करके देख लो बिल्कुल नहीं हो सकता केवल रज लगी हो शरीर में अनंत शक्ति सत्यो वसीकरण चूर्ण किनको वसीकरण करने वाला है ये रज बोले यो ब्रह्मेश्वराधि सुदरू पदार विन्द श्रीमत पराग ये श्रीमत पराग है यो ब्रह्मारद भीष्मित सत्यो वसीकरण चूर्ण मनंत सत्य छू कर दे तो वसीकरण हो जाता इस रज को अगर शरीर में लगा ले तो लालूत हो जातेभूत सत्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्ति का चूर्ण ऋण मनुस्मरा दुर्भाग्य ऐसी रज में रहते हुए भी रज से दूर रहते हैं खूब रज लगाओ एकांत में रज लगा के रज में लोटो। कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जो केवल रज की हो अगर सुंदर मकान भी हो तो थोड़ा फर्श तोड़वा के उस पे यमुना जी का रज लगा के ऐसे रज उसमें एकांत बंद करके दरवाजे उसमें लेटो उसमें भजन करो उसमें बैठो रज का सेवन करो रज से रजोगुण नष्ट हो जाएगा कितना यहाँ मृग की महिमा नहीं है कि बड़ा मिच्चर में बिछालो और फिर बैठ के यहाँ रज की प्रभाव यदि रज में आसन बिछाओ तो दुर्भाग्य है अरे रज में रज में कोई पर्दा नहीं बिल्कुल सीधे रज में बैठो और रज लगे तो भजन करवाए अन्यत्र है कि आसन के बिना भजन नहीं करना पर यहाँ आसन रखना दुर्भाग्य बिल्कुल आसन मत रखो जब नीचे बैठो तो रज में बैठो रज के स्पर्श करने से जो भजन होता है वो प्रिया प्रीतम का साक्षात अनुभव कराता है ऐसा कम होगा कि सुंदर सुंदर दिव्य अन्न आदि का पकवान बना, बना कर के सुंदर भोग बनाकर आपको कवाएंगे ऐसा कब कव होगा सुगंधित द्रव्य से युक्त आपको जलपान पान कराएंगे ऐसा कब होगा सुंदर सुंदर पंखा पंखा भी रखना संविजना विजन रखना चाहिए उसको कपड़े ऐसी श्रृंगार करके इत्र लगा के उसको प्रणाम करके फिर प्रिया जी को डोला प्रिया जी की सेवा में जो भी वस्तु उसे प्रिया जी की तरह सम्मान से रखो वो पंखा ऐसा पंखा सोनी को भी रखो तो धो करके उसको रख करके फिर प्रणाम करो सोनी को फिर और जब उठाओ तो प्रणाम करके उठाओ फिर सोनी लगाओ आप देखो प्रिया जी का आपको सानिध्य वो होने लगेगा वृंदावन की कोई साधारण सेवा थोड़ी सोनी सेवा जो वृंदावन में रहते हैं और सोहनी सेवा करते हैं निश्चित उनको प्रियाजू का प्रेम प्राप्त होगा निश्चित प्राप्त होगा हाँ अपने घर में तो सब कोई करते सार्वजनिक स्थलों पे करो जैसे कोई मंदिर है परिक्रमा मार्ग है या अपने घर के बाहर जो गली है पूरी गली में सोहनी लगाओ फिर आप देखो क्योंकि वृंदावन धाम है यहाँ जरूर सोनी सेवा करनी चाहिए जरूर करनी चाहिए बड़े बड़े महापुरुष सोहनी सेवा करते हैं अगर सोनी सेवा करते हो तो आपको दिखाई देगा प्रिया की कृपा आपके ऊपर हो रही है सोनी सेवा बहुत बड़ी सेवा है एक दो सोनी ला करके और उनको प्रणाम करके एक जगह विराजमान ऐसे मतलब अपमानित ढंग से सोनी को नहीं रखना चाहिए सम्मानपूर्वक पंडित ब्याह जी जिसने पोछा लगाते थे ना वो जब सड़ जाता था ना तो उसको प्रणाम करते थे आंसुओं से ढुमोते थे कि तुमसे वियोग हो रहा है और फिर रज को खोद करके नीचे हो ऐसी जगह जहाँ पैर न पड़े पोछा को अब आप सोचो सोनी बहुत प्रणाम करके हृदय से हमने अपने महाराज जी को देखा है सोनी को हृदय से लगाते है जहां सोनी कर रहे हैं फिर प्रणाम करके ऐसे तभी तो आप सोनी कहाँ लगाए संगमरमर में सोनी लगेगी क्या अब बड़े-बड़े बड़ी के बल्कि कहा सोनी लगे रज तो अब ये तो सौभाग्य जो रज का दर्शन हो रहा है यहां सोनी लगाने को मिल रहा है सुंदर सब पंखा जहां ए सी पिया कमरे में लगा दी तो पंखा कौन बोलेगा पहले ये सेवा का भाव सब खत्म हो रहा है रजोगुण सब छा रहा है ना नहीं तो हम महाराज इसमें रहे सामने नहीं। नहीं। लाडली कुंज में कभी बिजली का प्रयोग नहीं रहा पंद्रह बीस वर्ष रहे कभी बिजली जो पुरानी जानते हैं ऐसे ही हाथ से ही पंखा करते फिर को और जब शहन करते थे तो अपने ही हाथ से पंखा कर नींद आ गई तो आगे नहीं कभी बिजली का प्रयोग नहीं किया अब क्या हो गया कि अब बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा क्योंकि हैंडपेंथ तो चलने से रहे हैंडपा नहीं चला अब मोटर चलानी तो बिजली रहेगी अब बिजली है अब आसपास इतनी बिल्डिंगें बनने की हवा नहीं मिलेगी अब तो बिजली रखना ही पड़े, मतलब तो समय सबको प्रभावित कर रहा है इसीलिए भजन कर लो आगे जो समय आएगा वो भजन करने लायक नहीं रहेगा अभी अभी देख लो अभी आप देख लो कितना भजन का नष्ट करने का साधन हम लोगों के पास उपस्थित हो चुका है भजन करना कोई आप साधारण बात समझ रहे बिजली का बिल देना है सिलेंडर के पैसे देने हैं ये सब करना वो सब करना सब पूरा प्रपंच उपस्थित हो रहा है तो भजन कर लो आगे ऐसा समय नहीं आएगा और इतने रोग बढ़ रहे हाई ब्लड लो ब्लड प्रेशर हार्ट शुगर भजन जितने अब इन्हीं की चिंता में बैठे जिनका भजन बन गया उनकी बात तो ठीक है और जिनका भजन नहीं बना और ये सब है तो इन्हीं चिंता में बैठे वैसे भजन तो होता नहीं सावधान आगे तो समय आने वाला है न तो ऐसा वातावरण मिलेगा न ऐसे महात्मा मिलेंगे जिनके संग से आपका भजन मिलेंगे न जिसके पास जितनी अच्छी गाड़ी होगी जिसके पास जितना अच्छा मकान होगा जितनी अच्छी व्यवस्था होगी और जितना बातें बनाना जानता होगा उतने बड़ा महात्मा माना जाएगा सीधे साधे बी मांग दिखाते हैं ऐसे उनको तो कोई संदेह मानने के लिए तैयार और उन्हीं के साथ भी आप खेलेंगे देखो सिद्ध पुरुष कैसे भी रहे वो तो बात अलग लेकिन साधना अवस्थ काल में बहुत तपमय जीवन होना चाहिए बहुत पवित्र जीवन होना चाहिए ये अगर इन रजोगुणी मकानों में रजोगुणी वैभव से भजन होता तो मन स्वरूपा जी अपना एक महल छुड़वा लेते भजन करते लेकिन नहीं बर्व से राज सुतई नृत देना हर हित आप गवन बन पीना सब कुछ त्याग करके भजन क्या त्यागा शांति तुरंत शांति मिलती त्याग से जितना हम विषयों का संग्रह करेंगे जितनी सुख सुविधाएं रखेंगे उतने भजन से हम जुड़ रहेंगे पक्का समझ लो जो संत महात्मा है आज भी महाराज जी के यहाँ बिजली है लेकिन दीपक ही जलाकर श्री जी के सामने बैठते हैं हाँ कभी कोई आ गया तो पंखा जलाते नहीं तो हाथ वाले पंखे से श्री जी का सेवन क्योंकि जल नहीं मिलता बिना बिजली किसलिए बिजली लगवाई आज भी बिजली का प्रयोग बिजली की तरह नहीं करते जल चलाना है तो मोटर जला दी जब कोई आ गया संत महात्मा तो पंखा चला दिया नहीं आप तो ऐसे ही रहते हैं हाथ के पंखे से अब भी कागज से ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि उन लोगों महापुरुषों ने देखा है ना भजन का स्वरूप कि कैसे भजन होता है आज भी वो चूल्हे में ही रोटी सेक करके अपने डरकमल से श्रीजी को भोग लगाते हैं देखो कहीं ना कहीं तो महापुरुषों ने देखा है कि इस तरह से भजन श्री जी का होता है अपने लोग जो भजन से रहते हैं उसका कारण रजोगुणी ही है हमें रजोगुणी वस्त्र रजोगुणी भोजन रजोगुणी वास रजोगुणी लोगों का संग ये सब हमें भजन से जूक कर देता है प्राय प्रयास करना चाहिए रजोगुणात्मक वस्तुओं से व्यक्तियों से स्थानों से पदार्थों से हमें दूर रहना चाहिए शतुगुण का सेवन करें शतगुण से भजन में हमें प्रीति होती है रजोगुण कामना प्रकट कर देता है तमोगुण निद्रा आलस्य प्रमाद आदि प्रवृत्त कर देता है शतोगुण भजन में सहायक है यद्यपि शतोगुण का भी त्याग करना होगा सात्विक सुख भी त्याग करना होगा तभी आप परमार्थ की पूर्णता पर पहुंचेंगे पर अब पहले इन दो को के कांटे को निकालने के लिए कांटे जैसी ही आकृति वाला कांटा चाहिए सतोगुण और तमोगुण को शांत करने के लिए रजोगुण वस्तुओं का सेवन किया जाए और रजोगुण को शांत करने के लिए निरंतर प्रभु का चिंतन किया जाए तो सतोगुण भी शांत सतोगुण भी शांत हो जाता है सात रज तम तीनों प्रकृति के ही है सतोगुण से फिर त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है जो भगवत प्रेम है ये त्रिगुणातीत है ये सतोगुण नहीं है सात्विक भाव से भजन की भावना तो बनती है लेकिन जब भजन परिपक्व होने लगता है तो सतोगुण का भी समक हो जाता है दयादिवृत्तियाँ सतोगुण की भी शांत हो जाती है और निर्विकार होकर प्रेम में हो जाता है सात्विक वस्तुओं का संग्रह किया जाए राजसिक और तामसिक वस्तुओं से दूर रहा जाए अगर हम सात्विक वस्तुओं का संग्रह करें अब हमने देखा है अनुभव किया ऐसे बैठना अलग बात है और जहाँ हम गाड़ी में बैठ के बर्शाने ही जाना हो जहाँ गाड़ी पे बैठे तो पता नहीं कौन सा इंजेक्शन अलग जाता है और चिंता ही बदल जाता है ये जो कार होती है ना कार होती है, इनकी गद्दी में बैठे कि मतलब चिंतन चिंतन में फर्क पड़ जाता है, तत्काल मतलब बैठते ही तत्काल परिवर्तन हो जाता है चाहे हमारे अंत काम हल्का इसलिए ऐसा होता हो क्यूंकि वहाँ बहुत लोग बैठते हैं ना उस गाड़ी में तो उनके परमाणु वहां विराजमान है उस पर बैठते रजोगुण प्रकट हो जाता बैठते और आप एक कमरा ऐसा बनाओ जिसमें दूसरे का प्रवेश ना हो और केवल आप भजन करें उसमें दूसरा कोई ना जाए क्या तो आप कितने भी विक्षित हो आप प्रवेश करके देखिए आपका तो मंत्र का शांत हो जाएगा भजन में लग जाएगा आप अपने कमरे में महापुरुषों की संतों की छनिया रखिए, ठाकुर जी की छनिया रखिए। वहां कोई ऐसे रजोगुण कोई ऐसी रजोगुणात्मक वस्तुएं न रखिये और किसी का प्रवेश ना होने पा एक कमरा ऐसा होना चाहिए सागर के लिए चाहे ग्रहस्थी हो चाहे व्यक्ति हो अगर व्यक्ति में ऐसा संयोग बन जाए तो एक, एक कमरा छोटा सा हो लेकिन उसमें दूसरे का प्रवेश नहीं हो तो फिर आप देखो उसमें कितने परमाणु भजन, भजन, भजन का क्या प्रभाव होता है आप जिस कमरे पे भजन जिस आसन पे भजन करें प्रवेश करते ही हमने देखा है अम्भों की महापुरुषों का एक हमारे पास आसन है जो कम से कम पच्चीस वर्ष का सेवन किया हुआ है वह अभी समय हटा दिया क्योंकि सेवा में हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है इसलिए ये ये लोग सेवा में भी रहते ना वो आके उस पर बैठते ही अपने आप मंत्राकार होती है मंत्राकार होती पच्चीस वर्ष से उसी आसन का सेवन करते वो तो अलग निकाल के रहते। बैठते ही अपने आप मंत्राकार होते कितना भी विक्षिप्त होकर के आ रहे हो किसी से विक्षेप हो गया हो चित्र में आके बैठे तदाकार तदाकार होती तो लगता था देखो इस आसन का प्रभाव ज्यादातर अपने आसन में किसी न किसी संत महात्मा का प्रसादी वस्त्र अगर मिल जाए तो आप उसको विषा ले उस दूसरा कोई बैठे ना आपके आसन पे फिर आप देखो कितना भजन में आपके भोजन के पात्र अलग होने चाहिए आपके शयन का चलग होना चाहिए आपके शयन के वस्त्र अलग होने चाहिए तो साधन काल में दूसरे का स्पर्श करने का परहेज करो संतों को स्पर्श करने का अवसर मिले तो सौभाग्य बोकार तो जो भजन से विमुख जन संसारी जन है रजोगुणीजन इनका स्पर्श करने से भी परहेज रखा जाए दूसरों के हाथ से बाजार से बनी हुई जो वस्तुएं उनको न खाया जाए जो दूसरे लोग बनाते हैं बाजार से बनाते हैं या भंडारों में जो होती है इन वस्तुओं से बचा जाए अपने हाथ से या मधुकरी की रोटी अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो दो ही बात है या तो चून की व्यवस्था कर लो आटे की व्यवस्था कर लो सब्जी मांग लो बाजार से या तो खरीद लो लोग आते हैं दे देते हैं सब्जी दे देते हैं बाजार में जाओ धूनी लेकर के दो दे देंगे दे सब्जी आपको कोई एक गाजर डाल देगा कोई आलू डाल देगा ऐसा और मिल जाती है भगवत कृपा से दे देते हैं सब सब्जी और रोटी बनाओ स्त्री को भोग लगाओ या मधुकरी मांग करके लाओ अगर दो धाराएं हैं तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा और गृहस्थ है तो उत्तम भोग लगा करके दो चार संतों को पवा के पाओ तो भगवत भी हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास धन है गृहस्थी में हो तो अकेले भोग मत पाओ तो सुंदर भोग बनाओ भोग लगाओ चाहे एक ही महात्मा को पाओ रोज पाओ अगर धृंडाविवास कर रहे हो तुम्हारे पास धन है तो चाहे एक ही महात्मा को भिक्षा दो जरूर दो भिक्षा गृहस्थी में हो तो ऐसे भजन करो और विरक्ति में हो तो ऐसे दो भाव रहने चाहिए प्रवृत्ति या निवृत्ति अगर प्रवृत्ति में हो तो जरूर किसी शब्द को एक दिन में एक बार भोजन जरूर पवाओ शब्द पहुंचाए चाहे सुबह पवाओ चाहे शाम के एक साधु सेवा जरूर करो और विरक्त हो तो यह मांग के जरूर पार्ट आज आदमी हमारे महाराज जी के यहाँ जो भी अन्न है वो सुंदरक और तेहरा आदि से भूषावृत्ति का अपने कृपा से जो भी अन्नका रोटी आदि वो ब्रजवासियों के लिए अन्न से बनती है है आज भी सब्जी ब्रजवासी कृपा करके प्रदान करते पंद्रह साल से बराबर दे रहे थे निवासी बड़े उदाहरण होते उदाह पहले अब तो, तो समय बदल गया पहले तो एक बता रहे थे कि अपने संत भगवान की बात कि तीन बड़ा रहने नहीं देंगे और भूखा रहने नहीं देंगे अगर स्टाफ में रखोगे तो छीन ले जाएंगे और भूखे तुम्हें रहने ले देंगे ब्रजवासी तो जब अगर बढ़िया कपड़ा डालोगे तो ले जाएंगे और तुम्हें उगार रहने ले देंगे अच्छा पूरा तुम्हें पहला देंगे आके मतलब वीआईपी ढंग से रहोगे तो पीट पाट के ले जाएंगे और अगर साधारण ढंग से रहोगे तो भूखे रहने ले देंगे मतलब ब्रजवासी जब सच्चे गुरु है वो संतों को सिखा देते कैसे रहना चाहे बढ़िया तिलक तिलक लगाकर बढ़िया नए कपड़ा पहन के रोटी मांगने जाओ फिर देखो एक दिन बहुत धूप थी और थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई गई रोग के कारण था तो छाता लगा के चले गए देख गए बहु निकली हवाई तरफ देखी और नजाले कितनी गालियां बती है बाबा जी होके सारे छाता लगा के आता है छाता थोड़ा अपने आप हाँ मतलब इनको कितना सामर्थ्य है ये डरते थोड़ी किसम तो वैष्णव को गाली देने से बिल्कुल नहीं डरते एक मिनट में वो गाली दे अपने आप ठीक कर दे वैसे कृपा का अनुभव करना है तो ब्रजवासियों का अन्न जरूर जाना चाहिए यदि आप बना के पाते हो तो दो चार में चून मांग लेना चाहिए और जरूर मिला लेना चाहिए अपने निश्चित ब्रजवासियों का यदि रहेगा अपने भोग में तो निश्चित हमारी बुद्धि जो है पर्याप्त के अनुराग से युक्त हो जाए हमारे तो ये कहा था कि अगर नीत नील और पीत झगड़ा वाले प्रीतम को देखना है तो ब्रजवासियों की जरूर झुठन था ब्रजवासियों की जरूर छुटने बात अगर ऐसा नहीं करोगे तो मतलब यहां वृंदाव में रहते ही प्रिया प्रीतम का अनुराग प्राप्त होना कठिन हो जाएगा मतलब भिक्षा पर बहुत जोर देते हैं महाराज जो पुराने रसकों ने भी भिक्षा पर जोर दिया है हरिमाम व्यासिन का भूख लगे को मांग खाऊंगा बिनो में सांझ सवेर ब्रिजवासियों की जूत टूक और ऐसा कब कर जाके देखो ब्रजवासियों के दरवाजे जब मांगते हैं जाके तो सारा नशा हिरन हो जाता है जब से हम बोला और बिल्कुल गरम होता हुआ हाँ क्या है आ तो पहले एक तो एक बार एकदम बिल्कुल चिताब किताब हो जाता है रोटी चल नोटी आप जब दो कदम आगे बढ़ाओ फिर देखो ना कर एकदम एकदमी दे दे वो लायो ऐसे दूर से जब ठेका और वो रोटी जब खाओगे तो रोना आएगा कि प्रभु कब मिलोगे रुना निधान दिन ही ऊपर कब आपकी कृपा होगी हाँ ब्रजवासियों के दरवाजे में जाने से समस्त संस्कार जो अशुभ संस्कार अपने आप नष्ट हो जाते हैं जो मधुकरी मांगते हो पक्के सिद्ध संत हो जाएंगे उसमें कोई संतर की बात नहीं हाँ मधुकनी पक्का एक जगह नहीं कि जहाँ व्यवहार बन जा तो वही अन्य अन्य घरों में भी जाते हो अपने आप ठीक कर सैकड़ों बार हमें गालियां मिली सैकड़ों बार नंदगांव में तो एक बार गए और आदेश श्याम बोला तो पता नहीं किस झगड़े से आ रही थी तो क्या हजारों गालियां निकल करके दी हुए कमल हजारों और गुरु भी खड़े थे और अब तो हम तो मुस्कुरा रहे थे अब तो मतलब हो सकता हो गए इतनी गालियां मिली फिर फिर महाराज की तरफ देखा तो इशारा देके खड़े रहो और फिर हम कहा श्याम फिर बुढ़िया निकली बोली ऐसे ले जाएगौली तो हमने समझा डंडा कहा ऐसे ले जाएगोरी दे दे रही रोटी बढ़िया लाल लाल रोटी घी से रोटी ले ऐसे झोले में रोटी लाल लेके गए भारत जी ने पहले वो रोटी उठाई और कहा आज ये रोटी हम पाएंगे आज इसके पाली से श्री जी का भोजन बहुत होगा उन्होंने कहा जो की गालियाँ सुनकर इनकी जूठा रोटी पाता है अब पहले हमें थोड़ा ब्रह्मवत्व का अनुमान था तो ब्रह्मत्व में ब्राह्मण के पुल में जन्म हुआ था सब कुछ होने पर भी थोड़ा ये रहता था कि ब्राह्मण है एक दिन क्या हुआ अन्योर में परिक्रमा लगा रहे थे धन महाराजी गिर की तो अन्योर में अलग अलग गरीब उधर महाराज जी के इधर हम मांगने गए तो एक घर में मांगा तो उसने प्याज लहसुन की चटनी रख करके रोटी में दिया और फिर देखा तो सुअर निकल रहा था उसके घर से तो लगा की ये मतलब स्वपच्छ घर है ये हमें तो पता नहीं था ना कि स्वपच का घर है और दुर्गंधाई प्याज लहसुन की तो पहले तो मना एक परंपरा इसमें